शंबरण धारणों शरीर मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्मा कर्ण भोरिविश्व ब्रह्मण इंद्रिया चर्वाणी सर्व ब्रह्मपन ब्रह्म निराकुरा ब्रह्म निराकरण निरा कस्दात्मने निरहोपनिष्सुर्मा संतो मयी सतो शांति शांति शा ओम ओ में मन अतिष्ठिता sambari um... oh, से और महापुरश के अमित आशी हम लोग ज्ञान के ज्ञान सागर के जो या भगवान रूप है विलक्षण रूप है अद्भुत रूप है उसको समेत लीजिए और आपका जो सौम्य रूप है मुझे पहले आपने दिखाया था वही मैं देखना चाहता हूं तो अर्जुन की जो जिज्ञासा है अर्जुन की जो प्रार्थना है उसके अनुसार भगवान ने भी अपना रूप समेत और भगवान ने स्वयं कहा हे अर्जुन मेरा ये विलक्षण रूप है विराट रूप है आपने देखा ये आपसे अधिक अन्य कोई देख नहीं सकते अभी तक किसी ने देखा ना देख सकते केवल मैं आपको ही दिखा दिया चाहे तो वेद अध्ययन करने वाले बड़े बड़े वैदिक लोग क्यों ना बड़े बड़े याज्ञिक क्यों ना हो सर्वस्व दान देने वाले हो अथवा अलग अलग जो क्रिया करने वाले उग्र तप करने वाले हो ये जो मेरा जो स्वरूप है ये नहीं देख सकते दूसरा तो भले ही देखे और संभव और जो आप भयभीत हो रहे व्याकुल हो रहे और विमोल भाव हो रहे मेरा लोग ये सब त्याग दे दो भय को त्याग दे दो और मेरा ये जो रूप है प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक आप देख ले दो तो यहां तक हम लोगों ने विचार किया था आगे जो पचासवें श्लोक में संजय बता रहे अपना भाव भगवान का विराट रूप संजय ने भी देखा क्या रहे रहे हैं? क्या बता रहे है? इति उक्ता। वहां इति हे से उक्त भगवान वासुदेव अर्जुन को इस प्रकार कह करके अब कहा वादेव प्रयुक्त वासुदेव का अर्थ है यहाँ केवल वसुदेव का पुत्र है इसलिए वासुदेव नहीं इतना है वसुदेव आप पुराण में महालक्षण किया वासुदेव का सभी में जो निवास करता है और सब जिसमें निवास करता है वो तो तो निवास धातु में निवास करने वाला एक ही तत्व तो हो सकता है परमात्मा और सारा जगत जिसमें निवास कर रहे है, वही वासुदेव है वा, वा, ऐसा भगवान वासुदेव ने अर्जुनम की उत्तवा अर्जुन को इस प्रकार कहा करके इस प्रकार मतलब ऊपर जो बताया था इन वाक्यों को कहा करके भूयहा तथा भूया और तथा को एक साथ कर लीजिए वास्व तथा भूय के साथ अपना तो भूया तथा बोलो फिर वैसा ही फिर वैसा ही मतलब विश्वरूप दर्शन दिखाने से पहले अर्जुन के सामने जो रूप था वैसा है तो भूया तथा स्वगम रूपम दर्शयमासा आसा स्वगम तो स्वकीय अपना जो रूप है अर्जुन के सामने जो बहले रूप था उसी रूप को यहाँ स्वगम रूपम अवतार है दर्शय मास अतार किसको अर्जुन तो ये संजय बता रहे राजन भगवान ने अर्जुन को पहले सांत्वना दी भयभीत मत हो मुझे पहचान तो इस प्रकार कहने के बाद अपना वास्तविक रूप है मूल रूप है वो अर्जुन को दिखा दिया और उसके बाद पुनः पुनः सौम्य महात्मा महाश्रीजी महात्मा ओ जो महात्मा हे अर्थात भगवान को महात्मा बता पाले भी बता रे अथा महात्मा का मतलब मत बुद्धि अहंता ममता सारा समाप्त जो महात्मा भगवान पुनः महात्मा सौम्य वपुर भूत पहले उग्र रूप था भगवान का अद्भुत रूप था अपूर्व दिष्ट था पहले देखा नहीं था उसको समेट करके सौम्य वपूर्वत्व सौम्य शांत बिल्कुल एक था देखते रहे सौम्य ऐसा सौम्य वो बिल्कुल शांत होकर एनम भीत भयभीत हुआ सर्जुन अत्यंत भयभीत हुए देव अर्जुन को आश्वास अर्थात उसको आश्वासन दिया थे अर्थात हे अर्जुन मैं तो आपका मित्र भी हो गुरु भी हो क्यों भयभीत होते हो अपना कर्तव्य को पालन करो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया तथा सांत्वन दिया ये बात संजय राष्ट्र को बता रहे उसके बाद अर्जुन बता रहे आगे पुनः पाले उग्र रूप को देख कर बताया पुनः भगवान अपना सौम्य रूप में मूल स्वरूप में आने के बाद पुनः अर्जुन बता रहे हैं है अर्जुन अर्जुन जनादनावृत्ता जेता प्रकृति गार्भवाचमीद्वा नशिम देवाप्यूप निर्शनकांक्षी न न न तपसा ना दाने ना नजेच्या, शक्या विदो नन्यया भक्तियानया विदो अहमेदर्जुना ज्ञा दृष्टु चवेष्टुचत्कर्मा कृन्परम संगवर्जिताशो ये पांडवा भगवद्गीन ब्रह्म योगशास्त्रे संवाद विश्वदर्शन नामे का तो इस प्रकार संजय ने भगवान का जो वचन है अर्थात अर्जुन को सुनाया था अनुवाद करके तो बता दिया तत्पश्चात अर्जुन बोल रहे अर्जुन का नाम इसलिए बड़ा है महाभारत में आए पृथ्वी आन चतुर्वर्ण तो पृथ्वी में जो चार वर्ण है उसमें सबसे मैं गोरा रंग था इसलिए मेरा नाम अर्जुन पड़ा है ऐसा महाभारत में आता है ऐसे जो अर्जुन बता रहे भगवान से ईदम मानुष रूपम हे भगवंत अभी तक आप ये उग्र रूप दिखाया था वो मानुष रूप नहीं था ये अद्भुत रूप था आपका हरिद्विक स्वरूप था उसके बाद मैं भयभीत हो गया तो आपना स्वरूप में आ गया ऐसे जो मानुष रूप है मानुष का मतलब है देवगी और वसुदेव का पुत्र में आप जन्म ले ऐसा रूप उसको देखकर इसको ऋ दृष्ट्वास्कुते दृष्टि आपको देकर कैस ही एक विशेषण है अत्यंत अत्यसौम्य है अत्यंत शांत स्वभाव है ऐसा रूप को देखकर हे जन संबोधन जनादन का अर्थ पहले किया था जनम भक्तान अथवा जनान दुष्टान दोनों कर पीछे जो भक्त जनों को अर्दन करता है अर्दन का मतलब बढ़ा देता है तो भक्त जनों को बढ़ाने का मतलब क्या है जो भक्त है उनकी अभिष्टा अर्थात इच्छा पूर्ण करता है और आध्यात्मिक की ओर बढ़ा देता है इसलिए उसका नाम है जनार्दन और दूसरा एक अर्थ है जनान भूतो दुष्टान दुष्ट लोगो अर्दन का मतलब मर्दन करता है नाश करता है असुरों को श्रंगार करता है इसलिए भी जनार्दन हे जनाद इदमु रूप सौम्य मानुष केवल मानुष नहीं अत्यंत आकर्षित शांत स्वभाव आका ये देखकर दृष्टि इदान सचेत संदा अस् इस रूप को देखकर इस समय में सचेता सचेत का मतलब चिंत के सहित क्या अर्जुन के पास पहले मन नहीं था क्या पहले भी था पहले विचेता था विचेत का मतलब विक्षिप्त चिंत अर्जुन विक्षिप्त हो गए थे तो भय क्यों होता है मनुष्य को विक्षेप के कारण ही भय ही विक्षेप का कारण बनता है मनुष्य के अंदर भय है राग है द्वेष है सब क्यों आते है इसके कारण विक्षेप होता है रजोगुण बढ़ने से पिछले पहले मेरा चित्त भले ही आपको रूप देखा किंतु वह सचेत नहीं था विचेत था विचेत का मतलब विक्षिप्त चित्त अभी इस समय में सचेत सजेद सचेत मतलब स्थिर चित्त हो गया बिल्कुल शांतमय भी शांत हो गया चित्त में स्थिर हो गया विचलित भयवीता सचेत तो समृद्ध सचेत स्थिर चित्त होकर एकाग्र चित्त होकर इध प्रकृति ग प्रकृतिम बोलता तो अपना वास्तव स्वरूप में मैं भी आया वास्तव स्वरूप का मतलब है पहले मैं भयभीत हो रहा था और एकदम गदगद हो रहा था और खड़े थे तो ये सब भाव हट करके मैं वास्तव में पहले के स्वरूप में मैं भी आया प्रकृति में बोल तो अपना वास्तव स्वरूप है उस स्थिति को मैं भी प्राप्त तो। अर्जुन बता रहे उसके बाद भगवान पुनः बता रहे अपना उपसंवाद कर रहे भगवान वाचा इसका अर्थ तो पहले की अंदाज़ श्री भगवान क्यों सुश्यम इदम रूपम इदम रूपम इदम का मतलब मैंने जो आपको रूप दिखा दिया विश्व रूप दिखा दिया मेरी विभूति आपको दिखा दिया पूर्व तो इदम सुदुर्दश अभी देखिये यहाँ भगवान बोल रहे इदम रूपम कह रहे व्याकरण के अनुसार इदम तो सन्निकृष्ट समीप में हो तब इदम प्रयोग होता है अभी तो विश्वरूप दर्शन तो है ही नहीं अभी तो सौम्य स्वरूप में आए ना तो भी इदम कैसे बता रहे पहले भी बता, वर्तमान समीपे वर्तमान जो वर्तमान के समीप में जो होता है उसको भी प्रयोग किया जाता है तो इसलिए बता रहे तो रूप तो अभी अभी मैंने आपको जो रूप दिखाया था ईदम रूप का वो कैसा है दृष्ट आपने देख लिया सुदुर्दर्शन दुर्दर्शन नहीं सुदूर्दर्शन दुर्दर्शन मतलब अत्यंत कठिनता पूर्वक देखना और दुर्दर्शन हो गया और सुदर्शन तो उसमें भी अत्यंत देखना संभव ही नहीं ऐसा है तो बड़े दुर्लभ है दर्शक तो अत्यंत दुर्लभ है ये रूप ये मेरा रूप यन मम जो मेरा रूप तो इसका मतलब है अर्जुन जो मेरा रूप मैंने आपको दिखा दिया था ये जो मेरा रूप है अत्यंत दुर्लभ है इसको देखना तो जल्दी से संभव है तो अर्जुन के मन में हो सकते हैं देवता तो श्रेष्ठ है मनुष्यों के अपेक्षा सब तो गुण प्रधान है शायद देवतों ने देखा होगा तो बता रहे देवा भी अश्वरोपस्या बड़े बड़े जो देवता भी अश्वरोप बोल तो विश्व रूपस्या जो आपको दिखा दिया विराट हो उस रूप का नित्यम दर्शन कांक्षिण नित्यम का मतलब सर्वदा वो भी देखना चाहते वो भी लालायित होते अरे हम भी ऐसा रूप देख के घर के सदा चाहते हैं देवता तरसते रहते हैं जो अर्जुन ने रूप देखा हमको क्यों नहीं देख रहे हम लोगों ने क्या ऐसा पाप किया है देवता भी चाहते हैं किन्तु वो नहीं देख सकते ये बता देव अभिशब्द अभी शब्द बता देंता अश विश्वश्य विराट रूप को देखने की इच्छा करते हैं, चाहते हैं, किंतु उनके लिए प्राप्त कि प्राप्तसंधे तो बता रहे कस्मा किसी ने संभव नहीं बता रहे तिर, तिर में बता रहे ना हम नाहम वे में बताया था वे दे नाहम अर्थात मुझे आपने जो देगा आपको मैंने जो रूप दिखा दिया ऐसे जो रूप है वेद मतलब ऋग्वेद है यजुर्वेद है सामवेद है अदर्व वेद, वेद चारों वेद उन वेदों से भी अध्ययन करने वाले भी नहीं देख सकते ना तपसा उग्र तपन तपस्या करने पर भी भयंकर से भयंकर तप करने पर भी संभव नहीं ना दाने न पीछे कई बता रहे हैं। दान के द्वारा दान का भी अलग अलग यह है उत्तम है मध्यम है अधम आदि करके तो भिन्न भिन्न प्रकार का जो दान है नजन जो करते हैं वो ही दिन करते बड़े बड़े यज्ञ हैं अश्वेधाधि याद कि अश्वमेध यह सबसे बड़ा माना है कर्म का फल अधिक से अधिक स्वर्ग इसलिए आया है शास्त्र में में लोग है जीतने के लिए योग्य मनुष्य के द्वारा जीतने के लिए तीन ही लोग माना है चौथा लोग नहीं किसके द्वारा कौन सा लोग जीते वहां बताया पुत्रेणा मनुष्य लोकम जइए और कर्मण पितृलोकम जइए और विद्या देवलोकम जइए तो पुत्र के द्वारा मनुष्य को जीतना तो मनुष्य लोग को कैसे जीते पुत्र के द्वारा तो वहां बता एक संप्रति कर्म होता है पिता है पुत्र को शिक्षित करता है और अपना सारा जितना भी जवाबदारी उनको देता है और जो तो श्रेष्ठ पुरुष है पिता के अनुसार चिल जाता है और पिता का नाम उज्ज्वल करता है तभी पिता ये मनुष्य को चीनता है और कर्म के द्वारा पितृ लोग मतलब स्वर्ग लोगों जीते और विद्य यहां देवलोतम देखिये वहां विद्या का मतलब है पराविद्या नहीं लेना विद्या का अर्थ है अपरा उपासना क्योंकि पराविद्या के द्वारा जीतने के लिए आपके पास कोई तो लोग आए नहीं विद्य के द्वारा इसलिए इतना है केवल आत्मा लोक है आत्मा कोई लोक नहीं है लोक का अर्थ है प्रकाश लोकप्रियो प्रकाश अर्थ में आत्मा प्रकाश तो आत्मा कोई लोक नहीं है और जानी की कोई गति भी नहीं है जानी के लिए कोई गति नहीं मानी वो गति से रही थे गति तो तीन ही मानी शास्त्र दक्षिणायन मार्ग के द्वारा स्वर्गलोक में जाता है चाहे तो दक्षिणायन कहिए धूम मार्ग कही पितृ मार्ग पित्रयान मार्ग एक ही अर्थ है नाम अलग अलग है वस्तु एक है दक्षिणायन पितृयान अथवा धूम मार्ग जो कर्मी है ये मार्ग के द्वारा स्वर्गलोक जाता है और उपासक है उसके लिए उत्तरायण मार्ग माना है और उसको अर्चिरानी मार्ग भी कहते हैं अथवा देवयान मार्ग भी कहते ये दो मार्ग हो गए तीसरा माना है जायस्व प्रियस्व तो गर्मी भी नहीं है उपासक भी नहीं है तो बार बार जन्म ले रहे मर रहे जन्म ले रहे मर रहे कीड़े मकोड़े बनकर ये तीन मार्ग है ज्ञानी के लिए कोई गति नहीं है न दश्य प्राणाउत्क्रमती तो इसलिए व्य बता रहे बड़े बड़े जो यज्ञ है उसमें सबसे बड़ा यज्ञ है अश्वमेध उस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त कर एक ही कर्म है ब्रह्मलोक ले जाने वाला बाकी कोई कर्म नहीं किंतु ब्रह्मलोक जाने के बाद उसको वापस भी आना पड़ेगा आ ब्रह्म लोक में बता दिया यहाँ से मुक्त नहीं होंगे ब्रह्मलोक में गए हुए मुक्त केवल आमरो उपासक होता है उक्रम मुक्ति माने यहाँ से ब्रह्म में जाएंगे और वह ब्रह्म में रहते हुए ब्रह्म के साथ वो भी होंगे ये आम्र उपासक बाकी पंचाग्नि उपासक हैं अश्वेध कर्म करने वाला है वो वापस आ जाता है ब्रह्म का कल के बाद तो इसलिए बता रहे ई याग के द्वारा प्राप्त संभव नहीं वह नाशक्य बल तो देखने में समर्थ नहीं है एवं विदो एवं भी तो मतलब जिस प्रकार के जो विश्वपदर्शन में आपको दिखा दिया ऐसा जो रूप है ना वेद के द्वारा ना बड़े बड़े दान से अथवा यागादियों के द्वारा भी समर्थ नहीं है दृष्टुं द्रष्टुम न शक्य यता दृष्टवान से जिस प्रकार मुझे आपने देख लिया जिस प्रकार आपने मेरा ये विश्वरूप देख लिया दूसरे कोई भी समर्थ नहीं है तो बता रहे आगे कदम पुनः शक्य नहीं तो फिर आपके दर्शन किस प्रकार हो सकता है पीछे आपने बिल्कुल शेर किया अजीर में आपका दर्शन तो कैसा करेंगे दर्शन का साधन कौन तो है ये तो बता दीजिए ऐसा अर्जुन के मन में शंका हो सकती है। तो उसके लिए उत्तर दे रहे चौवनवा श्लोक में भक्तिया तो अन्य या शक्या अहम एवं बिदु अर्जुन अर्जुन संबोधन है हे अर्जुन भक्तिया भक्ति के द्वारा अभी देखिए भक्ति किसको कहा थे पहले ही मैंने बता दिया था भक्ति की क्या परिभाषा पहले एक दिन बताया था प्रेम है तो प्रेम किस में होता है प्रेम किसका स्वरूप है प्रेम है आत्मा का स्वरूप परम प्रेमास्पद माना है आत्मा आत्मा से बढ़कर के कोई प्रेम है नहीं सबसे प्रेम आत्मा माना है बृहद्य उपनिषद में मैत्रेयी ब्राह्मण है उस मैत्रेयी ब्राह्मण में बताते हैं ये अज्ञ की दो पत्नियां हैं। कायन और मैत्रे तो कात्यायन की ग्रह कुशल घर का जो काम करने में कुशल उसमें जो बढ़ बड़की थी मैत्री याज्ञ बल्के के मन में विचार आया अब इस आश्रम से मुझे ऊपर उठना है अर्थात संन्यासर तो मैत्रेय को बुला कर के उन्होंने कहा अरे मैत्रेयी तू बड़ी भी हूँ और मेरी प्रिय भी इस आश्रम से मैं ऊपर उठना चाहता है आवम अंत करवाणी आप दोनों को मैं अंत करना चाहता अंत का मतलब समाप्त नहीं मेरे पास जो संपत्ति है दोनों को मैं बंटवारा करना चाहता है विभाग करना चाहता तो मैत्रेणी महाकृष्ण किया भगवन क्या ये जो आप संपत्ति दे रहे हैं इससे अमर हो सकती हूँ तो यज्ञवल ने कहा नित्ते न अमृत आशा शक्ति मैत्रेय अरे मैत्रेय ये धन और कर्म के द्वारा ये अमृतत्व कभी संभव नहीं है तभी मित्रे ने कहा भगवान जिस धन के द्वारा यदि मैं अमर नाम वो धन मुझे नहीं चाहिए मुझे वही बता दीजिए मेरा कल्याण तभी वहां याज्ञवाल के ने पहले बताया ना कामाया जाय प्रियम <ग्णाओं> संसार में यदि कोई पति पत्नी से कर पत्नी पत्नी, पत्नी पति प्रेम कर रहे पत्नी के लिए नहीं अपने के लिए यदि पत्नी पति से प्रेम कर रहे पति के लिए नहीं अपने के लिए ऐसा कहते करने अंत में कहा नावारे नावार सभी वस्तु के लिए कोई भी प्रेम कर रहे वस्तु के लिए कोई भी प्रेम नहीं कर रहे अपना स्वरूप के लिए कर रहे इसलिए आत्मवारे दृष्टव्याोतव्या मंतव्य निधिध्या अरे मैत्री आत्मा के विषय में ही श्रवण करना चाहिए आत्म का विषय में ही मनन करना चाहिए और आत्म का ही निधिध्यासन करते उसका अनुभव करना चाहिए क्योंकि सबसे प्रिय यदि है आत्मा पहले भी बताया था आत्मा का ही प्रेम हमारा बाहर जा रहा है बुद्धि में आ गया बुद्धि से मन में आ गया मन से प्राण इंद्रिय शरीर में प्रेम हो से विजातीय शरीर में आ गया और दो शरीर से उत्पन्न हुआ तीसरा पुत्र के शरीर में आ गया और पुत्र को पालन पोषण करने के लिए जो संबंधी है उसमें हो गया हमारा प्रेम भादे भादे कितना दूर गया और अपना स्वरूप हम तो इसलिए प्रेम है वास्तव में वो आवरूप आनंद स्वरूप प्रेम का भेद बताया था गुरु अथवा अपना आराध्य ईश्वर गुरु शिष्य के प्रति प्रेम करता है वो अनुग्रह का गुरु के अनुग्रह होने का मतलब क्या है गुरु का प्रेम भगवान के अनुग्रह मतलब भगवान अपना भक्ति के प्रति प्रेम कर रहे हैं। माता पिता है अपने संतान से प्रेम कर रहे हैं। ये भक्ति नहीं कहते वात्सल्य कहते हैं, स्नेह कहते हैं। और शिष्य अपने गुरु से प्रेम कर रहे हैं। भक्त अपने आराध्य से प्रेम कर रही इसी का नाम है भक्ति हम कहते हैं हम उनकी भक्ति कर रहे हैं नहीं अपनी ही भक्ति कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर सत्व गुण सात्विक वृत्ति देखिए भक्ति कौन करेगा सात्विक वृत्ति वाला राजसिक और नामशिक नहीं कर सकता सत्व गुण बढ़ने से हमारे अंदर एक सात्विक वृत्ति बनती तो सात्विक वृत्ति बनने से हमारा ही प्रेम है उसमें भाषित हो रहा है उस वृत्ति में किंतु हम मान रहे ये मेरा आराध्य है आराध्य उसमें आरोप किया कर रहे हैं अपने आप से कर रहे तो इसलिए प्रेम का नाम ही भक्ति माना जाता भक्ति नवदा है भक्ति तो नवद प्रसिद्ध है भागवत में दर्शनम दर्शनम वापि श्रवणम भाषण अभी विष्ले तो महावण विष्णु श्रवण की विष्णु स्मरण पादसन अर्चन मंदन धाष्य सख्यम आत्मनिवेदन इन नौ प्रकार के तो नौ प्रकार के लिए भी दिया है अलग अलग श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित श्रवण भक्ति में परिक्षित को कर्मा और कीर्तन भक्ति में वैयासिक वैयाशिक तो भगवान वेदव्यास के पुत्र है तो फ्री विष्णु श्रवण वैयाशिके कीतने प्रहलाद स्मरणे, स्मरण भक्ति में प्रहलाद माना जाता है तदंकरी भजने पाद सेवन में हे लक्ष्मी माने और प्रतु पूजन है राजा जो प्रतु है ये पूजन में माना जाता है अर्चना में माना जाता है वंदनम और जो वंदन है अक्रोर वस्तु अभिवंदन जो अक्रोर है ये वंदन भक्ति में मानते हैं और उसके बाद दास्य है हनुमान जी के जैसा दास्य भक्ति किसी के पास हो दास्य भाव से भक्ति की है हनुमान जी तो इसलिए भगवान राम जी ने पूछा था हनुमान जी से आप कौन हो हनुमान जी ने उत्तर दिया भगवान आपकी दृष्टि से पूछ रहे देह दृष्टि दासोश्म देह दृष्टि से नहीं पूछते हों मैं आपका दास और आत्मा दृष्टि से तो आपका ही शुरू और परमात्मा दृष्टि से अधिक है आपका अंश माना है तो दास भक्ति में हनुमान जी हो गए भक्ति में हो गए अर्जुन सर्व आत्मनिवेदन बलि रघु सर्वत्र जो अपने को निवेदन किया बलिज सर्वस्व समर्पण किया तो इसलिए नवदा भक्ति के लिए वह नव दृष्टान तो भक्तियाँ मतलब भक्ति से है क्योंकि चार प्रकार के भक्त होते हैं ये सातवें अध्याय में बताया चतुर्विदा भजन ते माम करके आर्त है अर्थारती है जिज्ञासु है ज्ञानी भक्त आर्त भक्त आर्त का मतलब जहां दुख आने पर आपत्ति आने पर संसार को नहीं पुकारते अपने आराध्य को पुकारते अपने जो आराध्य को पुकारते जैसा द्रौपदी देखी इतनी बड़ी आपत्ति आ गई बड़े भी सभा में भगवान को पुकारना तो आर्थ अर्थार्ध्य जो भक्त है ध्रुव को माना जाता है सौतेली माने उसको अपमान किया था तो भगवान के भगवान का आराधना करके भगवान के पूर्व में आधार और तीसरा है जिज्ञासु जिज्ञासु भक्त मुझुकानी भक्ति ज्ञानी भक्त को प्रला तो इसलिए जो भक्ति ही वो भी कैसा अनन्या भक्ति अनन्य भक्ति होनी चाहिए अनन्य का मतलब है मेरा केवल परमात्मा ही परमात्मा है परमात्मा से अतिरिक्त तो कोई है दृश्य पदार्थ को विस्तृत होकर केवल उस दृश्य पदार्थ का अधिष्ठान स्वरूप ही निरंतर जो चिंतन है उसी का नाम है अनन्या भक्ति का तो भक्ति एक ऐसा चीज है साधा को कहानी पहुंचा देती है भगवान भाष्य शिवानंद लहरी एक तो उनका सौंदर्य लहरी भी आनंद लहरी भी तीसरा एक शिवानंद लहरी तो शिवानंद लहरी में उसको संकेत किया है मार्गावर्तित पशुपते रंग से पूजा को भक्तिम न दिव्याभिषेकाये किंचित रक्षितवल नोपा भक्ति कौमचंसा यी केरुपति के पास कालहष्टि के पास जंगल में रहता है भेद का स्वभाव क्या है शिकार खेलना शिकार खेलता था एक दिन गए वह मंदिर जंगल में शिवलिंग खुला पड़ा उसको देखकर उनका भाव मड़ रहे एकदम बिल्कुल सोचा तो भगवान आप जंगल में अकेला रहते हो आपको डर नहीं लगता है आप खाते क्या है क्या क्याने लगते हैं बात करने लगते हैं और उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं मैं आपको किन्तु शिवलिंग के ऊपर कितना तो बिरवा पत्ता डाला था किसी ने चढ़ा किया ढक गया था और उसको कैसा हटा मैंने मार्गावर्ती हुआ अपने जूते से दिया और जल किसे डाला गंडू शामू शामू से फुला करके जल डाल अपने मुंह से डालों अभिषेक हो गया हो। और वो क्या लगा रहता है मार करके पशुओं नो वह आ रहा बहुत दिव्य हो गया भक्ति किम न करो थी भक्ति क्या नहीं कर सकता है भक्ता बता है देखिये भगवान के लिए हम कुछ भी नहीं दे सकते संभव ही नहीं एक जगह बता दिया भगवंत मैं आपको गंगाजल चढ़ा रहा हूँ गंगाजल जी तो के? आपके सिर में पहले ही बैठे क्या गंगाजल जल और आपकी आरती कर रहे सूर्य चंद्र अग्नि नेत्र बन के बैठे हैं, आरती आप क्या करेंगे और यदि कहेंगे हम फल फूल चढ़ रहे सारा बगीचा ही उनका है चोरी करके ही चढ़ा रहे हैं तो भगवान को हम क्या चढ़ा सकते हैं एक चढ़ा सकते हैं हमारा मन है। किंतु हम सब कुछ चढ़ाते हैं भगवान को मन नहीं देते हैं गीता मेरी की भगवान क्या बोल रहे मुझे मन दे दो और बोल इसलिए हम बता रहे हैं अनन्या भक्तिया बोलते हैं वो तो अरे वेदांत कठिन है भक्ति सरल है भक्ति सरल नहीं है जितना वेदांत कठिन है उतनी ही भक्ति कठिन है विशेष अन्य भक्त अन्य मतलब परमात्मा से अतिरिक्त मेरा कोई है नहीं इस भक्ति से अहम एवं विदु हो शकार कोई देख सकता है और कोई देख नहीं सकता हे अर्जुन ज्ञा तुम ज्ञा तुम का मतलब जानने के लिए मुझे जानने के लिए युक्त तो हो है दृष्ट देखने के लिए योग्य हो जाते हैं ऐसे भक्ति से और तत्व न प्रविष्ट तत्व न एक ही भाव परमात्मा और मैं दूसरा नहीं दोनों एक हैं यदि दो अलग हुए बाज के कारण इसलिए बोल रहे ज्ञातु दृष्ट च जानने योग्य और देखने के लिए वही अनन्य भक्ति वाला ही समर्थ हो है और तत्व न प्रवेश यथार्थ रूप से एक भाव से प्रवेश करने के लिए संभव अन्य भक्त्या परंदप यहाँ तक बताने के बाद अब समस्त जो गीता शास्त्र का सार बोध अतः ग्यारहवीं अध्याय संक्षेप में बता रहे केवल ग्यारहवाध्या सारा गीता का सार बता रहे भगवान इसलिए भाष्यकार बता रहे अरुना गीता शास्त्र हमारा जन्म है किंतु तो भगवान भाष्यकार ये बोल रहे हैं कि ग्यारहवाध्याय का सार नहीं आगे बता रहे पूरा गीता का तो गीता शास्त्र का सारूर्ण अर्थ संक्षेप में बता रहे हैं। क्यों कल्याण प्राप्ति के लिए कर्तव्य रूप से एक शुरू के लिए आपने इसे आगे बता रहे उसको इन्हें ठीक ठीक से समझ करें पूरा का सार गुसार है पचपन में लेके वो बता रहे पचपनवा शुरू अंतिम विद्रोह मत कर महा मदन तम कर्म मत कर्म मदन तम हो तो मुझे परमात्मा के लिए ही कर्म करने वाले हम जो भी कर्म कर रहे तुरंत तो रह तो उसमें भावना कि मई कर रहा हूँ इस कर्म का कर्ता मैं हूँ मेरे में ना ये कर्म नहीं होगा ये अहंकार मार देता है तो इसलिए जो भी कर्म कर रहे हम परमात्मा के लिए मानते इसलिए वहाँ बता दिया यम करो मित्बो हे भगवान मेरे से जो जो कर्म हो रहे हैं हम जहा है इसलिए बता मत कर्म मत बोल तो मुझे परमात्मा के लिए जो कर्म करने वाला अपने के लिए संसार के लिए नहीं मत परमो और कैसा है मत परमा बोल दो तो मतपरायण पराय बोल दो तो परमात्मा ही मेरा आश्रय है उसे दूसरा कोई हाई नहीं कहते है वो मेरा आश्रय दे रहे वो मुझे खिला रहे ये भाव परमात्मा ही मेरा आश्रय मत परम का आश्रय मत भक्ता मेरा ही परमात्मा का ही ये भक्त संसार का नहीं परमात्मा से अधिक मेरा कोई है ऐसा मत बनता और कैसे संगवर्जित माया और माया का कार्य जो संसार है उस संघ से रहित है असंग वे व्यक्ति संगवर्जित मतलब तो असंग निर्वैरा किसी के प्रति वैर भाव नहीं किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं लेकिन द्वेष क्यों होता है मेरा और तेरा ये भाव को लेकर द्वेश होता है तो मेरा और तेरा भावों से द्वेष नहीं होता है जैसा मान लीजिए अपने में लेके कभी हम भोजन करते हैं एक एकाएक दांत ने जीप काट दिया क्या दांत से आप द्वेष करते हैं क्या ना दांत को मुक्का भी नहीं मारते दूसरे यदि आपको काटने को तो तुरंत एक मौका मारेगा क्यों आठ दांत ने भी काटा दूसरे व्यक्ति ने भी आपको काम एक और मुंगा मार रहा है एक को नहीं क्यों तो वहाँ तेरा और है, तो जहाँ भेद होता है वहाँ वैर भाव होता है जहाँ अभिन्नता मानते हैं वहाँ वेर भाव नहीं मिलता इसलिए निर्वय कोई वैर भाव नहीं है देश पर सर्वभूतेश एक में नहीं सारे प्राणियों में कोई वैर भाव नहीं ऐसा होता है कैसा मत्कर्मा कृत मत्परमा मदभक्ता मत संगविता और सर्व सर्वभूत निर्वैरा किसी में वही भाव नहीं है हे पांडवा हे पांडुपुत्र सामेती सब तो इस प्रकार का जो भक्त है इस प्रकार का जो साधक है इस प्रकार का जो विचारक है मांति ये मतलब मुझे ही प्राप्त करते हैं मेरा स्वरूप ही हो जाता है ये जो श्लोक है पूरा सारा गीता का सार है भगवान बाश्य का जितने भी हम गीता अध्ययन कर रहे हैं ये ये आपको आ गया तो गीता का सार हो गया इसलिए गीता का सार इस प्रकार यह यथाध्य हम लोगों ने ग्यारहवें अध्याय के ऊपर विचार किया सायकाले सत्र में बारहवें अध्याय में प्रवेश करेंगे ओम शांति शांति